अथर्ववेदिया अथर्वेदिया उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय वैतथ्य प्रकरण का पैंतीसमािका देख रहे थे क्रोधेर बीतरागभयक्रोधे वेदपारगे मुनिभ निर्विकलो प्रपंचोपशमोद्वय दृष्टि हम तो पूर्व पक्ष ने टीका में शंका किया था अगर अद्वैत का तत्व इस प्रकार है सभी के द्वारा क्यों ये अद्वैत का ज्ञान नहीं हो रहा है उसके लिए अभी कहते हैं बीत राग भय क्रोधे मुनि भी वेद पारगे ही ये अर्थात योग्यता कहता है अद्वैत का अनुभव होने के लिए ये योग्यता होना चाहिए बीत राग भय क्रोधे रागस्य भयस्य रागस् क्रोध रागस् क्रोध से रागभय क्रोधीता रागभय क्रोधा येभ्य जिनसे ये रागभय क्रोध इत्यादि चलगे ऐसे और वो क्यों उनसे रागभय क्रोध चल गें क्योंकि वो मुनि सर्वदा मननशील विवेक के साथ जो हमेशा विचार करते रहेंगे उनको ये राग भय क्रोध नहीं होगा वो तो जगत अनित्य निश्चय करके वो कभी उनको ये राग भय क्रोध इत्यादि नहीं आएगा राग होता है असक्ति और असक्ति जब आधा आता है फिर क्रोध होता है ये सब मुनि भी है। तो जब राग भयो क्रोध उनका शांत हो जाता है फिर आगे कहते हैं उनका चित्त वेद में चलता है तो फिर वेद विचार करके उनका तात्पर्य निश्चय कर लेते हैं तो वेद पार हो जाते हैं झोलो गए हैं वेद पारे ही वेद पारगे है ये होना चाहिए अर्थात बीत राग भयो क्रोध शुद्ध चित्त होना चाहिए वेद का तात्पर्य को जानना चाहिए और सर्वदा मनोनशीलो होना चाहिए तो ये होने से ये योग्यता होने पर आगे इसलिए तृतीय पाद में कहते हैं ही ही अर्थात अवधारण अर्थ में कहते हैं यही लोग ही अयम के द्वारा तृतीय कहा इन्हीं के द्वारा ही अयम अयम अर्थात निर्विकल्प जो आत्मतत्व है निर्विकल्प प्रपंच उपशम बहुब्री है प्रपंच उपसमो उपशमो तो हो जाएगा प्रपंच उपशम और द्वय तो प्रपंच से उपशम इतना खाली कह देंगे षष्ठी कह देंगे तो प्रपंच का उपसम उपम अर्थात तो अभाव प्रपंच का अभाव ये अगर आत्मा होगा तो आत्मा एक अभाव पदार्थ हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं प्रपंच का अभाव ये आत्मा नहीं है प्रपंच का अभाव जिसमें है वो आत्मा है बहुबरी लेना है षष्ठी नहीं होना ऐसे जो अद्वय वो उनके द्वारा ही देखा गया है तो दृष्ट दृष्ट अर्थात देखा गया है देखा गया अर्थात तो अनुभव किया गया है तो भीतर तो आग भय क्रोध होना है वेद पारग होना है और मुनि होना है तो विवेक युक्त होकर के शास्त्र का ही विचार करना चाहिए और राग भय क्रोध ये सबसे अतीत होना है अर्थात राग भय क्रोध अतीत तो अर्थात जगत में सत्युत्व बुद्धि तो नहीं रहना तो तभी तो जाकर के उन्हीं के द्वारा ही होगा इसलिए तृतीय पाद में ही कहते हैं अवधारण करते हैं इन्हीं के द्वारा ही होगा दूसरों के द्वारा नहीं होगा सूत्र है गमश्च ना ना गमेश्वर तो उसे डॉप हो जाता है जा। पारम गंतुम शीलम इस अर्थ में स्वभाव अर्थ में डॉ प्रत्यय होता है टीका में रागादि प्रतिबंध विधुराणाम यथोक्तम अद्वैत दर्शनम न सर्वेशाथ राग आदि प्रतिबंध होते हैं ज्ञान में राग अर्थात आसक्ति तो ये तो विषय संघ स्थ उपजायत संघ राग विषय का चिंतन करेगा तो उसमें आसक्ति हो जाएगी तो संग उपजाते संगात संजाते काम और फिर काम जो प्रतिबद्ध होगा काम क्रोधो भी जायते काम अगर प्रतिहत हो जाएगा तो क्रोध हो जाएगा और क्रोधात भगवती समूह क्रोध हो जाएगा तो फिर अज्ञान अज्ञान अर्थात तो बुद्धि का विचार शक्ति को आवरण कर देगा तो क्रोधात भगवती समूह समूहत स्मृति ये समोह हो गया तो बुद्धि को आवृत कर दिया आवृत कर दिया तो जो स्मृति था मतलब कर्तव्य अकर्तव्य वो सब गया भी विभ्रम हो गया श्रुति भ्रम साथ बुद्धिनाश क्योंकि स्मृति के आधार पर बुद्धि कार्य करती है तो अगर स्मृति ही नाश हो गया बुद्धि को कार्य करना और उसका आधार नहीं रहा नहीं बुद्धिनाश आज प्रणशि इस प्रकार हो जाता है इसलिए यहाँ कहते हैं रागादि प्रतिबंध विधुराणा में वो यथोत्तम अद्वैत दर्शनम न सर्वेश जिनमें रागादि नहीं है उन्हीं के द्वारा ही अद्वैत दर्शन होगा सबके द्वारा नहीं होगा तो इसलिए ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये राग भय क्रोध ये हमारा अंदर में कितना है ये अगर है तो फिर ये नहीं हो पाएगा ये सबसे अतीत होना है अच्छा टीका में श्लोक से तात्पर्य आह श्लोक का तात्पर्य भाष्यकार कहते हैं भाष्य में तद्यक दर्शनम स्तूयते ये श्लोक के द्वारा सम्यक दर्शनम दर्शनम ज्ञानम ब्रह्म ज्ञान का स्तुति किया जाता है स्तुति क्यों करते हैं ज्ञान का टीका में कहते हैं स्तुति च तद उपाय प्रवृत उपकोती शेष स्तुति करने से ज्ञान का उपाय में प्रवृत्त होंगे आप कहेंगे कि अभी श्रावण का महीना है सोमवार में अगर नीलकंठ भगवान का दर्शन हो पाएगा तो बहुत ज्यादा पुण्य होगा इस प्रकार की स्तुति करेंगे तो फिर उसका उपाय में लोग प्रवृत्त होंगे दर्शन का उपाय जाना पड़ेगा तो उपाय में प्रवृत होने के लिए स्तुति किया जाता है ये मीमांस का लोग कहते हैं विधि श्रवण होने के बाद जैसे कहा गया है की वायव्यम श्वेतम आलोव्यत भूतिकाम वायव्यम वायुर्देवता इति वायुवृतु पितृ ससु यत हो जाता है बायब्यम वायव्यम अर्था देवता जिसका ऐसे कौन है श्वेतम श्वेतम अर्थात श्वेत पशु आलोव्यत अर्पण करे तो ये सुनने के बाद ये एक विधि है कौन करेगा भूतिका जो ऐश्वर्य चाहता है किंतु तो सुनने के बाद अभी उसको प्रवृत्ति नहीं हो रहा है ठीक है करेंगे तो भूति चाहिए ऐश्वर्य चाहिए किंतु प्रवृत्ति नहीं हो रहा है आलस्य प्रमाण के चलते अभी आगे वाक्य है कि वायुर्वेद से प्रतिष्ठा देवता वायु शीघ्र गामी देवता है अर्थात तो वायु देवता का उपासना करने से फल भी शीघ्र मिलता है ये वायु देवता का स्तुति क्यों किया गया कहते उसको जो कर्म में प्रवृत्त होने में थोड़ा सा आलस्य था जिसके लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा था स्तुति सुनने से प्रवृत्त हो जाएगा तो इसी प्रकार की जहाँ ये स्तुति वाक्य मिलता है अर्थात उसमें प्रवृत्त करवाने के लिए तो ये मीमांसा लोग कहते हैं तो ये विधि में एक उसमें शाब्दी भावना होता है तो ये मीमांसों का उनका विचार है शाब्दी भावना अर्थात वो विधि सुनने से हमको लिंग ज्ञान हुआ ये करना चाहिए करना चाहिए सुनने के बाद भी प्रवृत्ति नहीं हुआ तो एक हो गया कि के नावय और ये किम भावित और कथम भावित इस प्रकार के भावना का तीन अंश कहते हैं किम भाव कहेंगे कहेंगे प्रवृत्त होना चाहिए शब्द सुनकर के प्रवृत्त होना चाहिए ये कैसे ये ज्ञान होगा के नावयत कहने से ये लिंग ज्ञानम सुना ना यजेत कुरियात ये लिंग ज्ञान ये हो गया के न भावित हो गया और किम भावय कहते हैं प्रवृतिम कुरियात ये हो गया किम तो अभी सुना लिंग ज्ञान सुना प्रवृत्ति करना चाहिए फिर भी नहीं हो रहा है कहते हैं कथम भाव ये प्रश्न करते हैं जैसे कहा जाएगा कि कुठारण के द्वारा काष्ट का छेदन करे तो कुठार के द्वारा काष्ट का छेदन करे सुनने के बाद भी कुठार हाथ में है छेदन करना चाहता भी है किन्दु नहीं कर पाता है क्यों पता नहीं कथम कुरिया तो उसको कहना पड़ेगा कि उद्यमन निपातन एन कुरिया अर्थात करण जो कुठार उसके साथ उद्यमन निपातन ये मिलने पर ही काष्ट का छेदन होगा कर्ण के साथ जो मिलेगा उसको कहते हैं इति कर्तव्यता। कर्ण का उपकारी सहकारी करण और करण का सहकारी दोनों मिलने से वो पलक देंगे कार्य कराएंगे तो उसको कहते हैं इति कर्त्तव्यता इसी प्रकार की यहां हमको लिंग ज्ञान हुआ विधि सुनने से लिंग ज्ञान हुआ करना चाहिए करना चाहिए तो फल प्रवृत्त हो जाना चाहिए किंतु नहीं हो रहा है तो इसके लिए सहकारी कुछ चाहिए सहकारी क्या है स्तुति स्तुति अगर सुनेगा तो पहले जो उसको सुन करके कि आत्मावार द्रष्टव्य स्रोतव्यो मंतव्यो नीतिहासितव्य से सुना है उसमें तब्य तब्य कहते हैं तो देखने योग्य है उसके लिए श्रवण ये सब योग्य है करना चाहिए क्योंकि प्रवृत्ति नहीं हो रहा है तो स्तुति कर देंगे तो करण का सहकारी होगा ये स्तुति ऐसे मीमांसा में बताते हैं इसको कहते हैं इति कर्तव्यता जो अर्थवाद वाक्य होता है स्तुति होता है इति कर्तव्यता है स्तुति च तद उपाय प्रवृत उपकरवती उपकारी भवती तो ये ज्ञान का जो उपाय है श्रवण मनन इत्यादि उसके लिए उसमें वो प्रवृत्त होता है मतलब प्रवृत्त होने में ही उपकार करता है उसके बाद स्तुति स्तुति ना ये जो ये जो कुरियात यही हो गया लिंग विधलिंग लिंग अर्थात यहाँ लिंग विधलिंग कुरियात तब्य इत्यादि सब बाकी आएंगे ये वाक्य सुनने के बाद भी उसको होना चाहिए प्रवृत्त होना चाहिए वो नहीं हो रहा है नहीं हो रहा था फिर स्तुति वाक्य आएगा स्तुति करण का सहकार्य करण हो गया लिंग ज्ञान तो लिंग ज्ञान हुआ श्रोतव्य मंतव्य निधि होने के बाद भी प्रवृत्त नहीं हो रहा था स्तुति स्तुति होने से प्रवृत्त हो जाएगा अच्छा भाष्य में भय क्रो, द्वेश क्रोधादि सर्वदोषे सर्वदा मुनि मननशीलेर विवेकी एक अंश देखेंगे बाद में पूरा वाक्य देखेंगे बीतराग भय द्वेष क्रोधादि सर्वदोषे तो ये सब न विगत श्लोक में दिया बीत उसका अर्थ कहते हैं भाष्य में विगत राग भय द्वेष क्रोध आदि सर्व दोष दोधादि तो यज्ञ कह दिया गया राग भय द्वेष क्रोध आगे आदि कह दिया तो आदि कहने से टीका में कहते हैं आदि पदे न सम्यक दर्शन प्रतिबंध का सर्वे दोषाह सम्यक दर्शन का ब्रह्माकार वृत्ति प्राप्त करने का जितने सारे प्रतिबंधक है वो सारे प्रतिबंधकों को यहाँ आदि शब्द से ले गया ये आदि जितने सारे दोष है ये सब विगत हो गए जिनसे आगे टीका में रागादि विमो को यदा कदाचित अनधिकारी नाम अपनी संभवती अथवा विषिनष्टि तो रागादि दोष अभी हम लोग बैठ के पाठ का विचार करें कहा मन में राग द्वेष भय क्रोध है वो सब नहीं है तो कहेगा कि ये तो कभी कभी ये तो सभी व्यक्ति सर्वदा राग द्वेष से शिकार रहते हैं ऐसा कोई बात नहीं कभी कभी उसे विमुक्त रहते हैं इसलिए सर्वदा राग राधि बीमो को यदा कदाचित कभी कभी अनधिकारी नाम अपी संभवती अनधिकारियों में भी कभी कभी राग द्वेष नहीं रहता है इसलिए कहते हैं भाष्य में का सर्वदा तो विगत राग राग भय द्वेश क्रोधादि सर्वद्व सर्वदा अर्थात कभी भी उनमें राग द्वेश भय क्रोध ये सब नहीं आना चाहिए अच्छा ऐसा क्यों हो जाएगा किनका होगा इसके लिए आगे टीका में कहते हैं सदा रागादि व्यावृतो विवेकम हेतु रागादि रावृति सर्वदा रहेगा व्यावृति अभाव रागादि का अभाव सर्वदा रहेगा क्यों उसमें हेतु क्या है कहते हैं विवेकम विवेक जितना दृढ़ होगा ये है। रागादि का अभाव उतना अधिक रहेगा सर्वदा रहेगा भाष्य में इसको कहते हैं मुनि तो जो मुनि होगा उसी का ही राग भय द्वेष क्रोध इत्यादि सर्वदा विगत होंगे अभाव होंगे मुनि भी का अर्थ भाष्य में कहते हैं मुनिभि मनन मुनि मुनि का अर्थ है मननशील सर्वदा मनन करने का स्वभाव जब तक तो मनन करता है और मनन प्राथमिक अवस्था में तो परिवेश से जब प्रभावित तो हो जाता है बाहर को थोड़ा विचार करेगा ये हुआ ये हुआ इससे हटना चाहिए इससे हटना चाहिए होगा जब थोड़ा थोड़ा शुद्ध आएगा और बाहर को ध्यान नहीं देगा बाहर जैसा है ऐसा है हम क्यों प्रभावित तो हो गया ये विचार करेगा आगे फिर अपने अंदर में बदलाव आरंभ करेगा जब अंदर में बदलाव आरंभ करेगा तब तो साधक बनेगा क्योंकि बाहर का बदलाव तो कभी कर ही नहीं पाएगा तभी तो जब अर्थात तो जब अंदर में बदलना आरंभ करेगा तब तो मुनि बनेगा धीरे धीरे मननशील होगा अपने अंदर में देखेगा हमको ये चीज क्यों प्रभावित करता है फिर धीरे धीरे विवेक का ये विवेक बढ़ेगा मननशीले विवेकही टीका में विवेके च विवेक कैसे होगा कहते हैं विवेके पदशक् वाक्यतात्पर्य से परिज्ञानम कारणम इतिहा विवेक होने के लिए पदशक्ति और तात्पर्य। तो ये इनका परिज्ञानम ये कारणम तो अर्थात तो पदशक्ति पदशक्ति अर्थात तो हम जो ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो इसमें जो सो शब्द व्यवहार हुआ है शब्द का क्या अर्थ अगर हमको अर्थ पता नहीं है शक्ति अर्थ पद और अर्थ का बीच में जो संबंध है उसको शक्ति कहते हैं अगर वो शक्ति पता नहीं है हमको पद का अर्थ पता नहीं होगा शक्ति से पदार्थ आ गया पद का अर्थ आ गया किंतु अर्थ का सब अन्वय नहीं हमको करना आता है तो वाक्य का अर्थ हमको नहीं आ रहा है तो ये पदार्थ वाक्यार्थ इत्यादि का ज्ञान होने से ही विवेक दृढ़ होता है तो इसको कहते हैं पद सत्तेर वाक्य तात्पर्य से परिज्ञानम कारणम विवेक तो जितना जितना ये शास्त्रों का तात्पर्य हमको समझ में आता है उतना उतना ये विवेक बढ़ता है अच्छा परिज्ञानम कारणम आगे भाष्य में कहते हैं विवेक भी के आगे वेद पारेर अवगत वेदार्थ तत्त्व तत्वीर ज्ञानी क्या तत्व तो ये विवेकी कब हो जाएगा कहते हैं वेद पारग होने से वेद पारग का अर्थ तो कहते हैं अवगत तो वेदार्थ तत्व ये ने वेद का जो अर्थ है तत्व है उसको जिसने जान लिया हो गया वेद पारगे वो कौन है कहते हैं ज्ञानी भी तो ज्ञानी आगे टीका में एवं सम्यक ज्ञानाधिकारीणम यहाँ जो अवगत वेदार्थ तो तस्वीर तो ज्ञान निधि अर्थात अभिव मुनि है अर्थात ज्ञान प्राप्ति करने के लिए चल रहा है अर्थात ये परोक्षे ये अथवा तो निधिध्या अवस्था में है इस प्रकार ठीक है एवं सम्यक ज्ञानाधिकारीण साधन चतुष्ट सम्पन्नम उत्तवा तथ विषय निरूपयते सम्यक ज्ञान का जो अधिकारी है कौन कहते हैं साधन चतुष्ट सम्पन्नम साधन चतुष्टय संपन्न है तो सम्य ज्ञान होगा साधन चतुष्टय नहीं है तो सम्य ज्ञान नहीं होगा तो इनको कह करके तद विषय निरूपयती तद विषय तत्पद से सम्यक ज्ञान तो सम्य ज्ञान के लिए अधिकारी कह दिया अभी सम्यक ज्ञान का विषय क्या है अधिकारी किस विषय को जानेगा तो कहते हैं तद विषय निरूपयती ज्ञान का विषय क्या है भाषा में कहते हैं निर्विकल्प श्लोक में है द्वितीय द्वितीय अर्थ में निर्विकल्प ये हो गया ज्ञान का विषय निर्विकल्प का अर्थ भाषा में कहते हैं सर्व सर्वविकल्प शून्य अयम आत्मा सारे विकल्प शून्य अयम आत्मा आत्मा कहने से मैं हम में कोई विकल्प नहीं है अर्थात किसी प्रकार की हमारा परिवर्तन हो ही नहीं सकता हम कभी सुखी दुखी रागी द्वेषी ये सब हम कभी हो ही नहीं सकता हम तो एक रूप है इस प्रकार की आगे श्लोक में कहा गया निर्विकल्पो ही दृष्ट दृष्ट का अर्थ कहते हैं भाष्य में दृष्ट का अर्थ उपलब्ध टीका आत्मन साक्षी सत्ता संकाम बारहती आत्मा को हम शक्सु से देख लेंगे कहते नहीं हो पाएगा उपलब्ध उपलब्ध अर्थात तो उपलब्धी होती है कैसे कहते हैं कि जब हमको ब्रह्माकार बुद्धि होती है उसमें उसका प्रतिबिंबन होता है ब्रह्माकार बुद्धि में ही ब्रह्म का अनुभव होता है यद्यपि सभी वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है चिदाभास होता है किन्तु ब्रह्माकार वृत्ति में वो स्पष्ट पता चलता है इसे दर्पण में बाकी सौ चीज का प्रतिबिंब है और आपका मुख भी उसमें है तो वो इतना स्पष्ट नहीं दिखेगा किन्तु तो दर्पण में केवल अपना मुख है कितना स्पष्ट लगेगा निश्चय हो जाएगा ठीक इसी प्रकार की तो जब विषयाकार वृत्ति होती है घटाकार पटाकार उसमें भी चैतन्य का प्रतिबिंब होता है किन्तु स्पष्ट नहीं होता है किंतु जब केवल ब्रह्मकार वृत्ति हुआ तब तो स्पष्ट होता है उपलब्ध ही शब्द द्वितीय अर्थम आह जो श्लोक का तृतीय पाद में कहा निर्विकल्पो ही अयम दृष्ट ही पूर्वार्ध पुर्व, के साथ अन्वय है बीतराग भय क्रोधेर वीर मुनिभिर्दपार गैर ही।, ही कहते इन्हीं के द्वारा ही देखा जाएगा तो ही शब्द के द्वारा दोत्य हुआ क्या भाष्य में कहते हैं उपलब्धो वेद तत्चोप्वत विस्तार उपशमो अभाव यमा प्रपंचोपम अतएव तीय उपलब्धि किसके द्वारा होगा वेदातापर वेदात यो अर्थ तस्तरो तस्म तत्पर वेदांत अर्थ में तत्पर है वेदांत अर्थ में तत्पर है क्या मोक्षो में भूयात इति दृढ़ इच्छा ऐसे भगवान वास कहते हैं प्रथम ग्रंथ के तत्व तो इसको क्या कहते हैं मुमोक्ष मोक्ष में भूयात इति दृढ़ इच्छा और दृढ़ इच्छा के लिए, के लिए कहते हैं इतर इच्छा राहित्य मोक्षों में दृढ़ता क्या है मोक्षो में भूयात इतिहा किंतु भाष्यकार कहते हैं दृढ़ इच्छा दृढ़ इच्छा क्या है कहते हैं इतर इच्छा राहित्यम केवल मेरे को मोक्ष हो और कुछ इच्छा नहीं है और थोड़ा संसार बचे रहे ये थोड़ा ठीक रहे वो थोड़ा ठीक रहे जगत उनको अच्छा कहे इस प्रकार के विचार नहीं है मोक्ष ही मेरे को होना चाहिए दृढ़ होकर के लगना है वही उनको कहा जाता है तत्पर्व तत्पर अर्थात सपर्व यश पर्व था प्रधान वही उसका प्रधान है तो उसको कहा जाएगा तत्पर वेदांत अर्थ जो ब्रह्म है वही वही उसका प्रधान है केवल उसी में ही तत्पर रहेगा उन्हीं के द्वारा ही उपलब्ध होगा प्रपंच आत्म तत्व किस प्रकार है कि हैं प्रपंच उपशम श्लोक में दिया चतुर्थ पाद में प्रपंचो उपसमह। इसका अर्थ तो कहते हैं प्रपंचो, अर्थात द्वैत भेद विस्तार द्वैत भेद का विस्तार इसको कहते हैं प्रपंच प्रपंच में धातु हो गया पची विस्तार है। पची विस्तार से अगर घई करेंगे तो तो नूम हो जाएगा तो हो जाएगा पंच और प्रकर्षण विस्तार प्रपंच प्रपंच शब्द का अर्थ विस्तार द्वैत जो भेद है नाना प्रकार उसका विस्तार तस्य उपशमो अभाव ये प्रपंच का उपशम उपशम अभाव जिसमें है स आत्मा प्रपंच उपशम यहां बहुवी है ठीक है में विकल्प शून्यत्व आत्मन स्फुटित प्रपंच उपशम इति विशेषण आत्मा का विशेषण प्रपंच उपशम क्यों दे दिया कहते सर्व विकल्प शून्यत्व आत्मन आत्मा में कोई भी विकल्प नहीं है अर्थात हमारा जो स्वरूप है वो सर्वदा एक रूप ही है इस प्रकार के इसको स्फुटम स्फुटम स्पष्टी करतुम स्पष्ट करने के लिए प्रपंच उपसमय या आत्मा का विशेषण दिया तो प्रपंच उपसमय तो विशेषण दिया इसमें हम स्पष्टी कर देंगे प्रपंच से उपशम उपम का अर्थ हो गया अभाव तो अर्थात प्रपंच का अभाव यही आत्मा है तो आत्माए का अभाव पदार्थ हो गया प्रपंच अभाव इसका निराकरण करते हैं आत्मनो अभावत्व आत्मा अभाव पदार्थ तो नहीं है बहुब्रीणा प्रत्युदश्यते बहुब्री समय प्रपंच से उपशमो यश्मी तो प्रपंच से इस प्रकार की षष्टि नहीं है आगे ठीक है मैं हेतु हेतु मत भावे न पुनरुक्ति विशेषण आत्मा में एक विशेषण दे दिया प्रपंच उपशम दूसरा विशेषण कहते हैं अद्वय ते दोनों विशेषण तो एक ही है प्रपंच का सर्व प्रपंच का निषेध कर दिया वो अद्वय ही होगा तो समान अर्थ को पुनरुक्ति हो जाएगा तो कहते हैं कि हेतु हेतु मत भावे न पुनरुक्ति व्याधति जो विशेषण हो गए एक उपम एक अद्वय ये दोनों में हेतु हेतु मत भाव है तो, हेतु प्रपंच का उपसम होने से अद्वय है हेतु हो गया प्रपंच उपसम अद्वय हो गया हेतु मत हेतु वाला तो so, प्रपंच उपसम होने से अद्वय हो गया इसलिए दोनों में पुनरुक्ति नहीं हे तु हे तु है हेतु हेतु मत भाव है विशेषण और पुनरुक्ति विशेषण दोनों विशेषण पुनरुक्ति नहीं है उसका व्यास धती निषेधति इसको भाष्य में कहते हैं तृतीय पंक्ति में आधा में अतएव अद्वैय क्योंकि प्रपंच उपशम हुआ इसलिए अद्वय जिसे प्रपंच है नहीं केवल अधिष्ठान मात्र है अद्वय होगा स्वाभाविक यहाँ तक ये पंक्ति पूरा हुआ अभी पंक्ति का शुरू से देखिए विगत राग भय द्वष क्रोधादि सर्वद्वष ही जिनमें से ये सब निकल गया क्यों निकल गया कहते हैं सर्वदा मुनि भी तो सर्वदा ये रागद्वेष से विगत कभी भी उनमें राग द्वेष नहीं रहता है क्यों नहीं रहता है कहते हैं मुनि मननशीलो हुआ सर्वदा मुनि वास्तविक मुनि में जो प्रत्यय हुआ है मने उच्च तो ये इन प्रत्यय होता है स्वभाव अर्थ में होता है तत्शिल अर्थ में और मन धातु को ऊ भी हो जाएगा मन का अ को वो हो जाएगा और इन प्रत्यय हो जाएगा तो हो जाएगा मुनि मने उच्च कहने से कित हुआ तो मन का अ को वो हो गया आगे इन प्रत्यय हुआ इन प्रत्यय सर्वधातु का पद तो से, से गुणा कर देगा इसलिए कहते हैं कि वो इन प्रत्येक कित भी होगा मन रुच्च सूत्र अर्थात सर्वदा मननशील होने से फिर सर्वदा भीतराग भय क्रोध आदि दोष से विमुक्त रहेगा तो मुनि का अर्थ मननशील अर्थात विवेकी भी विवेकी हुआ विवे की क्यों हुआ कहते वेद पार गयी ही वेद पार होने से विवेक होगा अर्थात तो शास्त्र को ठीक ठीक समझेगा तो धीरे धीरे विवेक दृढ़ होगा वेद पार गयी अवगत तो वेदार्थ तत्व तो ज्ञानी भी वेदार्थ तो तत्व को अगर ठीक ठीक जानेगा तो ज्ञानी भी परोक्ष ज्ञानी वेद का अर्थ क्या है वास्तविक निर्विकल्प सर्वविकल्प शून्यों अयम आत्मा यही हो गया वेद का वास्तव दृष्ट दृष्ट उपलब्ध देखा गया वेदांता तत्पर ही वेदांत अर्थ जो ब्रह्म उसी में तत्पर अर्थात मुमुक्षु जो होगा प्रपंच उपशम प्रपंच प्रपंच का उपशम कहा गया प्रपंच द्वैत भेद विस्तार तो नाना प्रकार के द्वैता का अनुभव तस्य उपसमो उपशम का अर्थ अभाविन जिसमें स आत्मा प्रपंचों उपशम हो बहुवी समाज षस्ती करेंगे तो आत्मा अभाव पदार्थ हो जाए सी नहीं के क्योंकि प्रपंच का उपशम हुआ इसलिए अद्वैय कोई द्वैता नहीं है अगर ठीक दोई, है मैं ये एक ही सूत्र ना, इन जो है वो कित है वो ही मनेर अच्छा, दो करे, करे, दो आ, उत करेगा और इन करेगा और वो इन को कित भी करेगा उतना कह रहे चात इन मनेर उच चात इन ये सिद्धांत कौमु का प्रथम खंड का ये उसका मंगलाचरण है मुनित्रयम् मुनित्र नमस्कृत्य सदुक्ति परिभाव्य या कहा मुनित्रय जो दिया ना वही मुनि में ये दिया है सूत्र उधर बलमे दिया है प्रथम खंड में शुरू में दिया है तो उनादि सूत्र है मनेर उच्च मनेर उ मनेर मनेर उदि है आगे ठीक है हमें सम्यक दर्शना अधिकारीणों दर्शितान उपसंग्रह जो सम्यक दर्शन का अधिकारी है जिनको अभी दिखाया गया उनका अभी उपसंगार कर दे दिखाया गया अर्थात भीतराग भय क्रोधादी सर्वदोष होना चाहिए सर्वदा मननशील होना चाहिए वेद पारग होना चाहिए तो इस प्रकार की ये सम्यक दर्शन के अधिकारी है हमको बार बार विचार करना है हमको अगर सम्यक दर्शन नहीं होने का कारण की हमने ये योग्यता नहीं है योग्यता नहीं है तो हम बार बार कहते हैं ना बार बार परीक्षा देने पर भी फेल हो जाता है फेल हो जाता है तो, तो योग्यता नहीं है तो योग्यता बढ़ाने में अधिक महत्व तो देना जरूरी है अगर ये नहीं रहेगा तो कठिन है अभी उनका उपसंगार करते हैं भाष्य में तृतीय पंक्ति में विगत दोषेर एवं पंडितेर वेदांतार्थ तत्पर ही संयासी सत्यो भाष्यकार कहते हैं नान्य राग रागादि कलुषित चेतो स्वपक्ष पाती दर्शन अभिप्रायत जिनमें कोई भी दोष नहीं है राग भय द्वेश क्रोध इत्यादि कोई भी द्वेष नहीं है तभी पंडित पंडा परोक्ष ज्ञान संजात वेद पार वेदातापर ही वेदांत अर्थ में ही उनका तात्पर्य है उसी में ही लगे है तो कौन है कहते हैं तो भी विधि क्योंकि सन्यासी का यही एक कि कार्य है, है वेदांत अर्थ में लगे रहना ये तमर्थ से विवेक आय संस सर्व कर्मणाम ऐसे कहते हैं कहीं तत्व अर्थ विवेक आय इस प्रकार आता है तत् और त्वम अर्थ का विवेक करने के लिए ही सन्यास है श्रुत्या विधि यते यश्मा तत्गी पति तो भवे का कार्य है कि तत्व पदार्थ का विचार करना चाहिए श्रुति इसका विधान करता है तमेत तो तो वेदावचन ब्राह्मण विवधिशं येन दानन तपसा कह करके आगे एक तो तो प्रब्राजिनलोकम्छत ये ब्राह्मण वित्तेषण पुत्रेषणायास लोकेशक्षाचर्य चरती इस प्रकार के मंत्रवाक्य है तो अर्थात तो अगर भिषाचर्य चरती अर्थ संस संन्यास क्यों ले लिया कहते हैं कि इसी को जानने के लिए तो अगर इसी को जानने के लिए संन्यास लिया और इसी को नहीं जानने के लिए अपना सारा उद्यम अगर नहीं लगाया तो उद्यम अन्यत्र जाएगा ये तो नाश का हेतु है, है। तो इसलिए पूरा अर्थात इसी में ही उद्यम लगाना है इसलिए भाष्यकार यहाँ कहते हैं संन्यासी भी संयासी अर्थात तत्वम पदार्थ विवेक ही तात्पर्य तत्पर होकर के लगे रहना परमात्मा द्रष्टुम शक्य परमात्मा का दर्शन वो ही कर सकता है ही रागादि कलुषित चेतु भी जो रागादि से कलुषित हुआ चेतो इनका जिनका रागादि भी हो जाएंगे सब रागादि कलुषित चेता चेता हा? उनके द्वारा नहीं होगा ये। चित्त में राघ मोह ये सब है तो विवेक कम होगा तो फिर विचार नहीं कर पाएंगे जीवन का लक्ष्य क्या करना है हम क्या कर रहे हैं ये सब नहीं हो पाएगा तो नहीं होने से शो पक्षपाती दर्शन तो अपना बुद्धि में जो है अथवा इसको कहते हैं दुराग्रह शास्त्र का कुछ अर्थ है किंतु कि कुछ अपने मान करके उसी मुताबिक स्व पक्षपात दर्शन है तो स्व पक्षपाती दर्शन है अर्थात जो वेदांत पक्षपाती नहीं होकर के अन्य हो जाता है तार्किका भी तो उनके द्वारा ये ज्ञान नहीं हो पाएगा तो जो तार्किक है अर्थात वो नाना आत्मा स्वीकार करने वाले आत्मा सगुण है इस प्रकार के स्वीकार करने वाले उनके द्वारा ये सब नहीं हो पाएगा इस प्रकार के उनको स्वीकार करने का कारण कहते हैं राजा आदि कर लो इस प्रकार होने से ठीक है मानते हैं है। तो ये राजा जी कलुषित चेतो भी होने से उनको क्या होता है सो पक्षपाती दर्शन है जी उनको ये विषय में रागादी नहीं है अपने दर्शन में राजा है ये हानि हो जाता है ये जो नाना जी वादा नयायिक लोग मानते हैं ये उनका ये हो गया तो इस इसमें क्योंकि जो भी किसी भी दर्शन को समझेगा उसको कभी विषय में रागत वैसे ये सब नहीं रहेगा कोई भी दार्शनिक को कभी नहीं देखेंगे अपने जीवन में विषय के पीछे वो वो तो हमेशा दर्शन को लेकर के विवाद करेंगे ये तो एकदम बहुत छोटा चीज हो जाता है न्यायिक तार्किक यहाँ कहते हैं तार्किक तार्किक के तार्किका दिवीर तार्किकों अर्थात नयायिकों तर्कों करते यहाँ तार्किकों से केवल नयायिक नहीं है सभी दर्शन जो कि स्मृति को मुख्य प्रमाण नहीं लेकर के अन्य किसी को मुख्य प्रमाण लेते हैं जैसे सांख्य हो गया वो महर्षि कपिलो के द्वारा प्रणीतों को मुख्य ले लिए स्ति को मुख्य नहीं लेते ले करके कहते नाना पुरुष होगा ये जो प्रकृति होगा वो नित्य होगा ये सब तार्किक गोष्ठी में आते हैं अर्थात तर्क करके सिद्ध करते हैं अगर आप आत्मा को नाना नहीं मानेंगे तो दूसरों को सुखो दुख अलग अलग होता है कैसे सिद्ध होगा इसलिए आपको मानना पड़ेगा ये तर्क देते हैं तो इसमें जो श्रुति भिन्न मानने वाले सब उनको सब तार्किक जाएगा तार्किक आदि फिर अति अभिप्राय ठीक है अनधिकारिणों दर्शयन वैशेषिक वैनाशिकादि शास्त्राभिज्ञान विज्ञान अभी तद अंतर्भाव सूचय थे अनधिकारी को तो दिखा दिया अनधिकारी हो गए राग आदि कलुषित चेतो ये तो अनधिकारी हो गए आगे कहते हैं इनको दिखाते हुए बैशेषिक वैनाशिकादि शास्त्र अभिज्ञानों की ये लोग शास्त्रों को जानते हैं, समझते उनका अपना शास्त्र है उनको भी तदंतर अंतर्भाव सूचे उनको भी अनधिकारी कोटी में डालते है उनको कोई विषय वासना राग द्वेष सब नहीं रहता है दार्शनिकों को ये सब नहीं रहता है फिर भी उनको भी अनधिकारी कोटि को में डालते हैं क्यों कहते हैं वो जो दर्शन बोलते हैं उसी में उनको राग होता है यही ठीक है कहते हैं तर्क के आधार पर सिद्ध करते हैं इसलिए ये भी सब अनधिकारी हो जाते हैं हाँ ये पैंतीसवा श्लोक उच्चारण करेंगे आगे टीका में मिथ्या ज्ञान वास्तविक जो न्याय शास्त्र को पूरा अनुभव कर लेगा जैसे ये हुए थे उदयनाचार्य महाराजी वगैरह जो न्याय में जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो लोग वास्तविक अंतिम में फिर जब सारे पदार्थों को अलग अलग जान लेते हैं ये अलग है ये अलग है गदाधर भट्टाचार्य इत्यादि हुए हैं जितने बड़े बड़े न्यायिक हुए हैं वो लोग फिर चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं इसको उसके ऊपर ज्यादा बोलते नहीं तो वास्तविक जब पदार्थ सब अलग अलग जानने आत्मा बिल्कुल शुद्ध है उसमें कोई गुण नहीं है ये तो धर्मा धर्म के चलते पूर्व ये पाप पुण्य के चलते ये सब सुख दुख उत्पन्न होते हैं जब निश्चित करके जान लेते हैं ना फिर वो लोग जान ही लेते हैं आत्मा शुद्ध है तो अर्थात इसमें ये सब जो गुण है वो गुण आत्मा का वास्तविक गुण नहीं है ये तो उसमें कादाचित करें वेदांत तो इतना ही कहते हैं ना आत्मा का ये सब वास्तविक गुण नहीं ये सब कादाचित करें तो किन्तु आत्मा में भी नहीं ये अंतकरण में है क्योंकि आत्मा असंग श्रुति कहते हैं धीरे धीरे उनको ये ग्रहण हो जाता है इसलिए गौतम मुनि को पता नहीं था कि आत्मा असंग कूटस ये बात नहीं है ये तो विभिन्न प्रकार के ऋषि विभिन्न प्रकार के साधकों के लिए भिन्न भिन्न ग्रंथ लगाए हैं कहना आपको फुटपाथ में चाट दुकान भी मिलेगा और सौ रुपया थाली वाला दुकान भी मिलेगा और दो रुपया भी मिलेगा और हजार रूपया भी मिलेगा एम से लोग अलग अलग जिसका जैसे योग्यता है उसी प्रकार की चले बिल्कुल जब आराम करेंगे एकदम नया एक जैसा लगेगा सब जगत सत्य है ये ऐसे लगेगा और जैसे थोड़े थोड़े आगे चलेंगे फिर आपको तो सांख्य मत पकड़ेगा हाँ यही ठीक है पुरुष पुष्कर ये सब केवल पद्म पुष्प जैसा खोलते हैं बंद होते हैं प्रधान ये जगत अर्थात खुलता है बंद होता है इस प्रकार ग्रहण होगा आगे और चलेंगे फिर वेदांत तो ग्रहण होगा ये उदय उदेन, कहीं भेदम नग्राह्यभेदमूयोस्ती नये जयश्री नये जयश्री नोचेदनिंद्यदमीदृशम तथ्यम तथागतमत कॉश ऐसे उदय त्य कहते हैं तो नग्राह्य भेदम्राह्य भेद नग्राह्य भेदम अवधुय दीवस्थी वृति जो ग्राह्य का भेद ये जो हमको लोग घटो सब अलग अलग दिखते हैं तो ये ग्राह्य भेद को अवधूय तिरस्कार करके धीवो वृत्ति न अस्ति, न ग्राह्य भेदम अवधूय धीवो वृत्ति अस्ति, बुद्धि चलेगा नहीं अगर आप ग्राह्य का भेद को तो ग्रहण नहीं करेंगे गट पट नदी पर्वत अलग अलग नहीं चलेंगे तो बुद्धि चलेगा नहीं क्योंकि बुद्धि तो सर्वदा निराकार ब्रह्माकार होकर रहेगा तो वो कहते हैं कि न भेदम अवधूय धीओ अस्थि वृत्ति और नोचेत बलिनी वेद नये जयश्री अगर आप ग्राह्य भेद को निराकरण कर देंगे फिर वेद नये जयश्री वेदांत तो जो कहता है वो भी ठीक है तो उदयनाचार्य कहते हैं वेदांत तो जो कहता है वही ठीक है फिर और नोचेत अगर आप वेदांत तो को नहीं मानते हैं तो फिर जो हम कहते हैं तो अनिंदमृशम निदम ये जगत जैसे दिखता है ऐसे ही है उसका निंदा मत करो कि जगत नहीं है जगत नहीं है कहेंगे तो फिर वेदांत तो को मान लीजिए अर्थात अधिष्ठानो ब्रह्म है अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो फिर हम जैसे कहते हैं जगत सत्य है ये तथागत तो मतश्य अवकाश कुत ये बौद्धों का अवकाश कहाँ है जगत को भी निराकरण कर दिए अधिष्ठान भी नहीं है ये कहां से घटेगा अर्थात तो वो क्या नहीं जानते अधिष्ठान है भूल करके अगर नहीं जानते तो फिर कैसे कहेंगे अगर आप हमारा मत को स्वीकार नहीं करते जगत का निराकरण करते हैं जगत नहीं है तो फिर वेदांत तो ही है। वो ठीक है बोलो ठीक कहते हैं वो अनुभव किए हैं तभी तो कहेंगे बात तो अर्थात तो कोई भी दर्शन को ठीक समझ जाएगा तो वो वेदांति बन जाएगा अच्छा आगे मिथ्या में, मिथ्या ज्ञान ज्ञान में प्रचय थ्याचय संस्कारा वेदतात्पर्यता पंडिता न अद्वैते का दृढ़ का संस्कार से वेदांत अर्थ का तात्पर्य को जानने वाले पंडितों का भी अद्वैत में प्रत्यय न न अद्वैत प्रत्यय दार वेदांत का तात्पर्य को समझने पर भी अगर मिथ्या ज्ञान का संस्कार दृढ़ है तब अद्वैत में संस्कार दृढ़ नहीं बन पाता है तो ये मिथ्या अर्थात तो संसार में अगर सत्य तो बुद्धि दृढ़ है तो वेदांत तो सुनते हैं समझ जाते हैं फिर भी ये अनुभव में नहीं आता क्योंकि संसार में सत्य तो बुद्धि दृढ़ रहता है ये कहते हैं मिथ्या ज्ञान प्रचय अच्छा अभी इसका निराकरण कैसा होगा उसके लिए कहते हैं तस्मा देव विदिवे अद्वैतं मद्वैते योजना जड़बल्लोक जी आंसर ओ पूर्ण मत पूर्णा पूर्णम पक्ष पूर्णशा पूर्णमे